शांते शांते आचार्य के उपदेश से ही ज्ञान होता है ये कहती आचार्यवान पुरुष वेद ज्ञान के पश्चात प्रारब्ध से इतर सब कर्म तो हो जाते है केवल प्रारब्ध कर्म रहता है तो प्रारब्ध कर्म विलंब है विलम्ब तावदेव चीरम याव न विमुक्ष जब तक तो प्रार्ध समाप्तन होता तब तक शरीर रहता है अथ संपत् प्रार्ध कर्म समाप्त पर सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है पाँच पांच आचार्य साधन चतुष्टय संपन्न से अधिकारी संसारा मुक्षतत्व प्रकार दर्शयती साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य समाधि सट सम्पत्ति चार साधन से युक्त ही अधिकारी होता है उसे अधिकारी संसार से मुक्षतत्व प्रकार मुख्य किस प्रकार संसार से होता है देखाते नासी आचार्य शिष्य को उपदेश करते तुम संसारी तुम संसारी पुत्र आदि धर्मवान पुत्रत्व तो किसके पिता भाई बंधु आदि जो मानते हो ऐसा तुम नहीं हो किंतरी सद य जो सद ब्रह्म है वही तुम हो ये तो अविद्याद मुख्यत अविद्या रूप मोहपट उसे बंधन हुआ अनाधिकाल से जीव जीवबद्ध है उसे मुख्यतः गंधार पुरुष जैसे पुष्प करके अपने स्वर गांव घरों को पहुंच जाता है इस प्रकार ज्ञानी विस्व सदात्मान उपसंपद्य सद्रूपात्मा स्वरूप को प्राप्त करके सुखी निर्वृत सिया सुखी हो जाता है इतव एव अर्थम आह आचार्यवान पुरुष वेदेती श्रुति कहती इसी तस्य तस्व आचार्यवतः मुक्तानहन से मुक्त अविद्याभिनयहन यस अविद्याूपबंधन जिसका नष्ट हो गया तवद चीर इतने विलंब है तवान्न काल चीर इतने देर रहता है सद आत्मस्वरूपसंपत्ति सद्रूप आत्म को प्राप्त करना एक होने के लिए इतने विलंब होता है जौत तो है में ज्ञान काल चीर उच्यते नीमोक्ष कितने समय रहा न है उसका उत्तर यावत यमोक्ष विमोक्ष उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया वैदिक प्रयोग है अर्थ पुरुष नमोक्षते उत्तम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष करके नमोक्षते एक न सामर्थ्यात् बीच में विराम नहीं चाहिए सामर्थ्या यद्यपि वाक्यार्थ टीका में यद्यपक्यावाक्यम उपाय तथा आचार्योपदेश जनता अतिशय वाक्यार्थ ज्ञाने प्रथम न अवगत्यंत वाक्यार्थ हेतुपे नगत्यासंशनाथ विचारों मेधावी शहीद तज्ञातिशयति प्रयोगाद भाव वाक्यार्थ ज्ञान के लिए वाक्य ही उपाय है शब्द सुनने पर शब्दार्थ ज्ञान होगा तत्व से इति ये महावाक्यार्थ जीव ब्रह्म की एकता उसके ज्ञान के लिए वाक्यार्थ श्रवण चाहिए वाक्यार्थ ज्ञान है वाक्य वाक्य ही वाक्य श्रवण चाहिए वाक्य ही उपाय तो भी आचार्य के मुख से सुनने पर ज्ञान होता है आचार्य उपदेश जनित तो अतिशय दर्शनात, उसमें अतिशय अनुभव में आता है आचार्य उपदेश से पहले स्व मालूम है किंतु कभी आचार्य उपदेश से ही अंत कोण शुद्ध है तो उसी समय कुछ विशेष ज्ञान होता है तद तदुपदेश अवगत्यंत तो वाक्यार्थ ज्ञाने प्रथम हेतु आचार्य का उपदेश वाक्यार्थ ज्ञान के लिए हेतु वाक्याथ ज्ञान सामान्य ज्ञान ने अवगत्यंत अवगत्यन्त अवगति साक्षात्कार अबगत्यं संशय विपर रहित तो ज्ञान होने के लिए हेतु ये यही कह रहे ये प्रथम हेतु इतने मात्र से उपदेश से ही ज्ञान हो जाएगा यदि अधिकारी है साधन चतुर्श संपन्न हो तो उपदेश मात्राद नवगत्यंत वाक्यर्थ दी महावाक्य उपदेश मात्र से अवगत्यंत साक्षात्कार होने तक तो वाक्यर्थ ज्ञान जिसका नहीं होता है उसका कुछ प्रतिबंधक है तसे प्रमाणादि असंभावना निरसना समर्थो विचारो श्रवण मात्र से ज्ञान होता है श्रवण प्रधान है अंगी है उत्तम अधिकारी को वेद महावाक्य श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है जिसको ऐसे ज्ञान नहीं होता है उसमें कारण है प्रमाण आदि असंभावना प्रमाण में असंभावना आदि से प्रमेय में असंभावना प्रमाण श्रुति वेद प्रमाण है उसमें असंभावना है तत्व तुम ब्रह्म हो कहते नेह नाना किंचन कहते ब्रह्म में नाना है नहीं और बहुत बड़े कर्मकांड है यजित तो स्वर्ग काम आदि कितने याग का कर्म का विधान किया गया यदि सब कुछ मिथ्या ही है जीव ब्रह्म की एकता है तो इतने बड़े वेद के द्वारा कर्म उपासना आदि का विधान व्यर्थ हो जाएगा यदि कुछ है ही नहीं तो सब स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए याग आदि कथन करना याग स्वर्ग वेद सब मिथ्या है ये कैसे होगा ये असंभव है प्रमाण के असंभावना प्रत्यक्ष दिखता है प्रपंच एक श्रुति कहती है नहीं कुछ है ये प्रमाण स्वार्थ में नहीं हो सकता है ऐसे संभावना नहीं होती कि श्रुति जैसे कहती है ना है ही नहीं कुछ ना दिखता है सब नहीं एक इसे उसका कुछ अन्य अर्थ हो सकता है ये संशय होता है इसको कहते प्रमाण असंभावना प्रमाणगत असंभावना प्रमाण संभव नहीं श्रुति जीव ब्रह्म की एकता में मैं अल्पज्ञ हूँ अल्पशक्तिमान हूँ परमात्मा सर्वज्ञ एक कैसे होगा ये असंभावना शास्त्र में असंभावना प्रमाण में ये जो तत्त्वमसी कहती श्रुति उसका कुछ अन्य अर्थ होगा वास्तविक तो नहीं होगा नेहा नाना तिकिंजन कहा गया नाना है ही नहीं जब स्पष्ट दिखता है नहीं कैसे करेंगे इसलिए उसका कुछ अन्य अर्थ होगा जिस अर्थवाद वाक्य में कुछ कुछ कह दिया है ऐसे कहीं कुछ बोल दिया प्रमाण इसमें अद्वितीय ब्रह्म में शास्त्र प्रामाण्य शास्त्र का प्रामाण्य में असंभावना होती है और बाकी श्रवण करने पर प्रमाणत विचार करने पर प्रमाणगत संशय तो दूर हो जाएगा असंभावना की निवृत्ति हो जाए तो भी शास्त्र ठीक अद्वितीय ब्रह्म को कहे शास्त्र प्रमाण है इतने मात्र से प्रमेय में तो असंभावना रहती प्रमेय स्पष्ट दिखता अग्नि गर्मी बर्फ ठंडा है क्षुत पिपाशा लगती है वह बाह्य प्रपंच है ये सब मिथ्या कैसे संभव है एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है और स्व मिथ्या ये कैसे हो सकता है ये प्रमेय में असंभावना प्रमाण प्रमेय की असंभावना निवृत्ति करने के लिए निराश करने के लिए विचार करना पड़ता है असम्भावना निराश के लिए समर्थ है विचारो अन्यतः तो कहा गया श्रोतव्य मंतव्य मनन करने के लिए यहाँ कहा गया विचार मेधा भी शब्द है नीत मेधा भी <coughs> मेधा अश्य अस्तिति मेधा भी मेधा सजो भी मेधावी है बुद्धि ग्रंथ धारण सामर्थ्य तैसे मेधावी शब्द से विचार विधान किया गया क्योंकि तस् प्रज्ञा अतिशयति प्रयोग अतिथिभाव तस्य मेधावी शब्द से अतिशय प्रज्ञा वाले में ही मेधावी कहते अतिशय प्रज्ञा बुद्धि है तो विचार कहा गया विचार करने पर प्रमाणगत प्रमेयगत असंभावना की निवृत्ति होती है निवृत्ति होने पर ही नीतिहासन होता है देहा आदि में अहम बुद्धि रहती वो नष्ट होती न नष्ट हो जाती है तब तो साक्षात्कार कहते संशय रहित ज्ञान इसमें कहा यावर ना क्या या वीमुक्ष वेद में तो मंत्र में क्या उत्तम पुरुष प्रयोग किया गया उसका अर्थ करते भगवान भाष्यकार न विमुक्ष पुरुष व्यक्त्य उत्तम के स्थान पर प्रथम पुरुष प्रयोग किया गया इसमें हेतु ये सामर्थ्य से क्योंकि अस्मद उत्तम अस्मद उपपदे असति अस्मद उपपद हो तो उत्तम पुरुष होगा और अस्मद्य उपपदे असति उत्तम पुरुष प्रयोग अनुपति अस्मद उपपद उच्चारण हो या था नहीं हो अस्मद उपपद हो तब उत्तम होगा इसलिए यहाँ उत्तम पुरुषार्थ नहीं हो सकता है अथवा देहादिस्थिति अनुपत्तिर्वा देहादिस्थिति नहीं हो सकती यदि सत्सपत्ति हो जाए इसलिए प्रार्थ कर्म समाप्ति तक रहना पड़ेगा या वीम्श इत्यादि वाक्यार्थ स्पष्ट ये न कमण शरीर आरब्धे न क्षयाथ देह पा तो यहां शरीर जिसको प्राप्त होता है किस पुण्य पाप कर्म का फल है भोगने के लिए ही जन्म प्राप्त होता है अभी जो शरीर प्राप्त आरंभ हुआ जिस कर्म से उसका कारण है कर्म जिस कर्म से शरीर आरंभ हुआ वो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा तसे उपभोग्य न्यायात जितने कर्म ले के आए सब जन्म प्राप्त किया वो सब कर्मों को भोगना पड़ेगा पुण्य कर्म है तो उसका फल सुख पाप कर्म फल दुख है जितने पुण्य पाप कर्म ले करके जो आया उसका फल सुख दुख उसको भोगना ही पड़ेगा उसके बिना और कोई गति नहीं तो जब कर्म फल भोग हो जाएगा देह भी नहीं रहेगा जिस कर्म से शरीर आरंभ हुआ वो कर्म का जो क्षय हो जाएगा उपभोग से तो देह समाप्त तो हो, तो हो जाता है हो जाता है तो देह पात होने पर ज्ञानी सदरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है अर्थ तद ही स उसी समय प्रार्ध कर्म समाप्त होने पर सद को प्राप्त कर लेता है संपत्ति से उत्तम पुरुष को संपत्ते सद ब्रह्म को प्राप्त करता है ज्ञानी पूर्ववध टीका में पूर्ववध य सामर्थ्या पुरुष व्यक्त में लक्ष्य नोक्ष गया सत्सपत्थ संपति करना पड़ेगा पुरुष करना है शब्दस्य अथ शब्द से सत्सपत्तिर्देह मुख्यादनत अथ अर्थ भविष्य तवन विमोक्षे अथ संपश्यति कर्म समाप्त होने के बाद अथ का अर्थ अनर सहमत सद्ब्रम को प्राप्त करेगा तो अर्थ शब्द से तत्सपत्ति और देहमोक्ष अर्थ भविष्य सत्सपत्ति और देहमुख प्रार्थ कर्म समाप्त तो हो गया उसके अनंतर उसके थोड़े देर में सदब्रह्म को प्राप्त करेगा अनंतर अर्थ भविष्य अनंतर तो अंतर रहित व्यवधान ही था कि उत्तर काल में होगा इतनी आशंका न ही देह मुख्य साल भेद यह नार्थ समाप्त हो गया देह समाप्त तो होना और को प्राप्त तो करना इसमें काल भेद नहीं है जिससे अर्थ शब्द अनंतर होगा उसी समय ही एक साथ होता है अथ संपत्स्य विदेह मुक्ता मुक्ति आकीपति अतः संपत्ति से अथ ब्रह्म को प्राप्त करता है इसको कहते विदेह मुक्ति क्योंकि प्रार्ध कर्म का क्षय हो गया भोग से देह समाप्त हो गया तो ये विदेह मुक्ति है इसको मुख्य मुक्ति मानते हैं यद्यपि ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी अपने को मुक्त ही मानता है व्यापक स्वरूप अपना स्वरूप मानता है तो भी शरीर रहता है शरीर से सुख सुखदुख भोग होता है प्रार्थ सामने मुक्ति होती विदेह मुक्ति इसके ऊपर है पक्षी। ननु आक्षेपकर्ता पूर्वपक्षी ना सद्विज्ञानमें सत्सपत्ति सद नवती कर्म शेषवशा तथा प्रवृतफलाज्ञानोत्पत्तिर्जन्मा सच्चिता कर्मा सही तत्फलोपार्थम पति शरीर शरीर आर यथा सद विज्ञान देहपात यथा सद विज्ञान अंतरमेव देहपात सत्संपत्ति से नवती शंका करने वाले कहता है सद्रूप ब्रह्म के ज्ञान होते ही तुरंत देहपात नहीं होता है देहपात और सत्सपत्ति सदब्रह्म को प्राप्त करना दोनों नहीं होता है जब ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान नष्ट होने से अज्ञान का कार्य कर्म देह पात हो जाना चाहिए सदब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए किन्तु नहीं होता है कर्म शेष बसात क्योंकि जिस कर्म से शरीर आरंभ हो शरीर का आरंभ हुआ था उसी कर्म का फल भोगना पड़ेगा कर्म से, से कर्म भोगने के बाद ही देह होता है सदब्रह्म को प्राप्त करता है ज्ञानी जिस प्रकार ज्ञान होने के बाद ही तुरंत देहपात सदब्रह्म प्राप्ति नहीं होती इसी प्रकार प्रार्थ भी बहुत अप्रव्रत कर्म, कर्म, कर्म, संचीत संचीत कर्म बहुत ही अप्रवृत फलानी अप्रवृत फलम ये शाम जिन कर्म का फल आरंभ नहीं हुआ संचित कर्म कहते अनेक जन्म में कितने कर्म संचित हुए संचित कर्म बहुत ही आगे नूतन कर्म नहीं करके केवल उसको भोगे तो कितन जन भोग होगा अनंत कोटि जन्म नाम बीजेपूतम अनंत कोटि जन्म का कारण है संचित कर्म अप्रभुत्व फलानी कर्माणी संति और इसी जन्म में भी ज्ञान होने के पहले प्राय ज्ञानोत्पत्ति रे जन्मांतर संचिता कर्माणी संति इसी ज्ञान उत्पत्ति के पहले जितने कर्म क्या वो कर्म और पहले जन्मांतर से किया गया कर्म ऐसे कर्म बहुत ही यदि तत्फल भोगार्थम संचित और इसी जन्म में ज्ञान होने के पहले जितने कर्म इन कर्म के फल भोगने के लिए आगे शरीर आरम्भ करना होगा पतित अश्विन शरीरे ये शर्र प्रार्थ कर्म का कार्य है प्रार्थ कर्म समाप्त होने से ये समाप्त हो जाएगा किंतु इसी ज्ञान होने के पहले इसी जीवन में जो कर्म हुआ था और जो पहले अनादिकाल से संचित कर्म बहुत ही उनमें उसी कर्म से तो आरंभ होगा भोगने के लिए नाभूतम चेत कर्म कल्पकूट चतिरअपि उत्पन्न से ज्ञान या वजीव विहिति प्रसिद्ध प्रतिषिधानि व कर्मानी करो त्ञान होने के बाद भी तो कर्म करता है जब तो जीवित रहता है या व जीव अग्निहोत्र जुहिया इत्यादि कर्म अरे बीहत तो कर्म नहीं करेगा तो निष्प्रतिसिद्ध कर्म करेगा जब तक सर रहे तो कर्म तो होगा बीहता नहीं प्रतिसिद्धा न कर्मा करो ते वो कर्म करता ही ये भीत तो कर्म करता है प्रतिसिद्ध कर्म चलते प्रतिक्रे मग्न मर जाते अन्य कुछ प्रतिषिध कर्म करेगा यदि भीत तो कर्म नहीं करे तो क्या होगा इति इस प्रकार क्या होगा तत्फल उपभोगार्थम संचित कर्म क्रियमान कर्म ज्ञान होने के पहले और ज्ञान होने के बाद ये सब कर्म पर भोगने के लिए च अवश्यम शर्यांतरम आरब्धव्यम अन्य सर आरंभ होगा ततच कर्माणी फिर सर आरंभ होगा तो फिर सर में कर्म करेगा कर्म फल भोगने के लिए फिर शर्यान्तरम इतः शर्यान्तरम फिर कर्म करेगा फिर शरीर प्राप्त करेगा कर फिर कर्म करेगा ऐसे चलेगा तो ज्ञान और क्या करेगा ज्ञान अब मोक्ष देने के लिए सर तो जन्म व्रमण चलता ही रहेगा ज्ञान अनर्थक हो तो गया कर्म नाम फलभत्थ तो कर्म तो सफल है टीका में अप्रभुत तो फलानी छेद <coughs> भाष्य में आया कर्म शेष बसा तथा प्रभुत तो फलानी यहाँ अप्रभुत तो फलानी अवग्रह नहीं रहेगा तो संदेह होगा तो अप्रभुत तो फलानी जो कर्म फल देने के लिए आरंभ नहीं क्या प्रार कर्म उत्पन्न चकारोप्यर्थ उत्पन्ने उत्पन्ने च्ञा उत्पन्न अभी ज्ञाने ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी कर्म करता है विमता कर्माणी ब्रह्म ज्ञाने न क्षीते कर्मत्वात्थ प्रवृत फल कर्मवत कर्म ये शंका करने वाले पूर्वपक्षी के मन में इसे अनुमान है पक्ष क्या है विमता कर्माणी कर्म है पक्ष ऐसे विमत है विरुद्ध मतम पूर्व पीछे कहता है कर्म नष्ट हो नहीं होगा कर्म नष्ट हो जाएगा सिद्धांत कहेगा पूरा पीछे कहता है नष्ट नहीं होगा तो विरुद्ध मत हो गया कर्म संचित कर्म आदमी पूर्व पीछे कहता है ब्रह्म ज्ञान न क्षणते ब्रह्मज्ञान से उनका क्षय नहीं होगा क्योंकि कर्मत्वाद हेतु कर्मत्वाद दृष्टान्त प्रवृत्त फल कर्मवत प्रार्ध कर्म के समान प्रार्ध कर्म में कर्मत्व रहेगा प्रार्ध कर्म ब्रह्मज्ञान से नष्ट होता है नहीं होता है यत्र कर्मत्वं तत्र ब्रह्म ज्ञान अक्षिणत्व ब्रह्म ज्ञान अनिवर्तित्व कर्म में रह गया संचित कर्म में भी कर्मत्व रहने से वो भी ब्रह्म से नष्ट नहीं होगा ये कहने पूर्व कहने का अभिप्राय है किंतु तो सिद्धांति का अभिप्राय है क्षेत्र चाष्ट कर्माण तस्टे बराबर है ज्ञाना की भस्मता कुरुते तथा ये श्रुति और स्मृति भी है विरोध्वन से ये तुम्हारा जो अनुमान है ये बाधित है कोई कहेगा अनिर्नुष्ण द्रव्यवाद जलवत् अनुमान तो बड़ा सुंदर है यव्यम तरुषणत्व यथा जलम युष्णत्व नास्त तत्र द्रव्य तुनास्ति तो ना यथा रूपम व्याप्ति ठीक है किन्तु बाधित हो जाता है वन ही उष्ण उष्णस्पर्श प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है तो अनुष्णत्व तो का अनुमान नहीं होता है बाधित तो को न्याय में से कालात्य अपदिष्ट इसे कहते हैं काल का अत्यन अपदिष्ट काल समाप्त तो होने पर का जना उत्पत्ति काल में घट निर्गुण है गंधरहित है किन्तु अन्य काले में गंधर्य तो कहेंगे तो बाधित तो होता है काला कालाअ्यन अपदिष्ट काल उत्पत्ति काल समाप्त तो होने के बाद घट को कोई निर्गुण कहेगा वो बाधित तो है घट में गुण का ग्रहण होता है तो काला अत्यय अपदिष्ट क्या था बाधित तो। जो पूर्व तो का अनुमान बाधित है क्योंकि श्रुति स्मृति का विरुद्ध हुआ श्रुति का अति कर्म नष्ट हो जाता है स्मृति वि में कहा गया अथभाष्य में अतः ज्ञान बता क्ंत कर्माणी ज्ञानी का कर्म कर्म तो नष्ट हो जाते हैं टीका में अति प्रसंग न श्रुति स्मृति और यथा श्रुता यदि परिहर पूर्विजी कहता यदि ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाए तो फिर प्रार्धकर्म भी नष्ट हो जाएगा नष्ट हो गया तो तुरंत ज्ञान होते ही सारे समाप्त तो हो जाएगा ये अति है प्रार्ध कर्म ही नष्ट हो जाए तो देह नहीं रहा ज्ञानी का फिर सद्ब्रह्म को प्राप्त कर लिया फिर कौन गुरु आचार्य बनकर भी उपदेश करेंगे आचार्यवान पुरुष वेद श्रुति कहती ही तद विज्ञानार्थ गुरु में भी अभिगछित समिति पाणी क्षोत्रियम यदि ज्ञान होते ही देहपात हो जाए तो ज्ञानी कोई रहा नहीं आचार्य तथा आचार्य भाव हो जाएगा ये अति प्रसंग अति प्रसंग न श्रुति स्मृति और यथा श्रुता परिहृति श्रुति स्मृति का अर्थ यथार्थ नहीं है पूर्व से कहता है नहीं तो अति प्रसंग होगा कर्म समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा शरीर आगे फिर उपदेश कौन करेगा पूर्व से कहता है तथा ज्ञान प्राप्ति समकाल में ज्ञान से सत्सपत्ति हेतुत्वात्ख्य से आदि थी शरीरपात से यदि कर्म क्षय हो जाती समाने की ज्ञान प्राप्ति समकाल में वो ज्ञान होते ही ज्ञान से कर्म समाप्त हो जाएगा ज्ञान आज सर्वकर्माणी वस्तु और ज्ञान से सत्म्पत्ति हेतुत्वा तो सदरूप ब्रह्म प्राप्ति का हेतु तो ही ज्ञान तो ब्रह्म को प्राप्त करने से मोक्ष भी हो जाएगा ज्ञान होते ही तो पुरुष सिद्धांतिकेगा तो हो गया तो क्या तो ही होना चाहिए मोक्ष हो गया तो हानि क्या है तो पूर्व से कहते हैं कि शरीर से आता शरीर नष्ट हो जाएगा शरीर नष्ट हो जाए तो क्या होगा तथा से आचार्य भाव फिर आचार्य कौन होगे ज्ञानी का शर्य हो जाता है जितने से वो ज्ञान रहेंगे आचार्य कौन बनेगा आचार्य भाव आचार्यवान पुरुष वेद इत अनुपति ये नहीं प्रमाण हो जाएगा ज्ञानान मुख्या भाव प्रसंग से फिर ज्ञान से मुख्य कैसे होगा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी आचार्य नहीं होने से ठीका में ज्ञान से अनर्थक मुक्तवा पक्षांतर माह ज्ञान अनर्थ को कहा गया दूसरे पक्ष कहते हैं, देशांतर प्राप्ति उपाय ज्ञानवत अनेक का ज्ञान से देशांतर प्राप्ति उपाय ज्ञान देशांतर प्राप्ति का उपाय हो गया ज्ञान मार्ग रास्ता बता दिया ऐसे जाना इस रास्ता बता दिया जाते समय कहीं बताने वाले बताते समय ठीक बताया बताते समय कहीं परमा से गलत तो बताया ठीक बताने पर भी सुनने वाला है उस समय ठीक नहीं ध्यान रहा आगे दो तीन रास्ता एक साथ देखा कहाँ जाएंगे डाइने चलना था बाई चला जहाँ जाता है वहाँ पहुँच जाएगा फिर घूम घूम गुं करके जहाँ से निकला था वहीं आकर पहुँच गया कभी से होता है जाना चाहे जहाँ रास्ता वो छोड़ दिया दूसरे रास्ता पकड़ लिया फिर बहुत देर घूम घूम करके देखा जहाँ से निकला था फिर वही आकर पहुँच गया जिस प्रकार देशांतर प्राप्ति उपाय ज्ञान अनेक अंतिक का फल है कभी प्राप्त होता है कभी नहीं होता है व्यविचारी है। इसी प्रकार ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया फिर कर्म है कर्म, कर्म, कर्म संचित कर्म फल भोगने के लिए शरीर आरंभ होगा फिर कर्म करेगा फिर शरीर फिर कर्म ऐसे चलता रहेगा मोक्ष नहीं हुआ किसी को मोक्ष हो जाए किंतु सबको तो नहीं होगा व्यविचारी हो गया ज्ञान टीका में ग्राम प्राप्ति उपाय प्राप्तिपाय अश्वरथो वाई ज्ञानी सती असत्यंतराय कस्य ग्राम प्राप्तिर्भवती न तो अंतराय वज्ञाने भी तत्तिर यथा तथा समुत्पन्न ज्ञान देव भोगे कर्मा से ही कस्य भोगेन क्षीण कर्माशय से मुख्य हो न ज्ञान मात्राद अनियत अन्य फलतम इत्यर्थ ग्राम प्राप्ति का अपार अश्व समझ लिया ज्ञान होने के बाद भी असत्य अंतराय कस्य देव ग्राम प्राप्ति होती कोई विघ्न नहीं है ग्राम को पहुंच जाएगा विघ्न है रथ ही गिर जाता है गाड़ी गिर जाती है उसे बैठने वाले दस बी शिष्ट भी, भी खत्म गाड़ी के चक्का भी कहीं जगह अलग हो जाएगा गाड़ी कहाँ पता नहीं चले कभी कभी क्या गंगा जाए ते के चक्का कोई पकड़े है लोगों कहाँ से आए पता नहीं बड़े जगह तो गाड़ी खत्म हो जाता है तो फिर अश्वरथाद विघ्न नहीं हो जाते हैं पहुँचते दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं जाते हैं कोई कोई वहीं समाप्त तो हो जाते हैं तो विघ्न नहीं होने पर कश्यच ये देव प्राप्ति होती ग्राम प्राप्ति और अंतराय विघ्न हो गया तो रास्ता बंद है आगे जाना बंद तस ज्ञाने भी अश्वरथ रह रहने पर के गाड़ी रहने से क्या होगा रास्ता बंद है तो नहीं जा सकते इस प्रकार ब्रह्मज्ञान होने पर भी प्राप्ति कभी होगी नहीं हो समुत्पन्न ज्ञान से भी कश्यच दे भोगे न अक्ष न कर्माशय से मुख्य ज्ञान होने के बाद भी किसका भोग से कर्म समाप्त हो जाए तो मोक्ष होगा न कि ज्ञान मात्र आते ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं हुआ कर्म समाप्त होगा हो तो मोक्ष होगा नहीं तो नहीं अन्य फल तो फल निश्चित नहीं हुआ कर्मत्व हेतु सिद्धांत जो आपने अनुमान किया था कर्माणि कर्मत्वाने न क्षण कर्मत्वात्व कर्म फल कर्म कर्मवत प्रार्थ कर्म को दृष्टान्त दे करके कर्मत्व तो हेतु से तुमने कहा था संचित कर्म का क्षय नहीं होगा ब्रह्म से हेतु तो क्या है अनुमान में हेतु तो क्या है कर्मत्व कर्म हे तो हेतु और अप्रयोजक कर्म जो हेतु है अप्रवेजक है अनुकूल तर्क शून्य है हेतु साध्य मार्स इसमें अनुकूल तर्क नहीं होगा तो अप्रवेजक कहते हैं है बनी सिद्ध करने के लिए धूम को दे करके अनुमान कहते पर्वत तो मान धूमात शंका करते धूम होने पर क्या हो गया धूम हो बन्नी नहीं तो धूम बन्नी व्याभिचार्य हो जाए पर्वतें वही कहाँ से आएगी धूम निकलता है ठीक है दिखता है धूम किंतु वहीं कैसे निश्चय होगा वही के बिना भी धूम निकले तो ये अत्र धूम तत्र वनी तो नहीं हुआ व्याप्ति नहीं हुई व्यभिचार हो जाएगा व्यविचार की शंका होगी व्यभिचार शंका पर उसको अनुकूल तर्क दे करके शंका की निवृत्ति होती है अनुकूल तर्क देते हैं वन्नी कारण धूम है कार्य यदि पर्वतें वनी नहीं होती कारण नहीं होने से उसका कार्य धूम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है तो धूम दिखता है तो वन्नी होनी चाहिए यह अनुकूल तर्क देते यदि वनी न सत धूम ओपि न सेत धूम से वन्नी जन्य तो आत धूम वन्नी का कार्य है कोई फिर शंका करे कोई कार्य भी कभी हो जाए कारण के बिना धूम कार्य है वन कारण ठीक है किंतु कारण के बिना भी कार्य हो जाए तो फिर उसको व्याघात तर्क देना पड़ेगा कारण के बिना कार्य हो जाए तो भोजन नहीं करो तृप्त हो जाओ तीन चार पांच दिन दिखा लो भोजन नहीं करते तृप्त हो जाओ तो कारण के बिना कार्य भोजन से तृप्ति होती है कारण के बिना भोजन के बिना तृप्त हो, हो जाओ दो दिन देखो तो फिर मानना पड़ेगा नहीं कारण बिना कार्य नहीं होता है कहाँ छोड़ भोजन छोड़ एक बार खा नहीं खाएगा छिपा कर कुछ रखा दिखा दिया दो दिन कहाँ चलेगा खाना ही पड़ेगा तो ये तर्क देने पर फिर मानना पड़ता नहीं कारण के बिना कार्य नहीं होता है बनने के बिना धूम नहीं निकलेगा धूम दिखता है पर्वत भी तो अवश्य बन्नी है ये अनुकूल तर्क होने से तो हनुमान ठीक हो गया जहाँ अनुकूल तर्क नहीं मिलेगा कर्म तो मस्तु कर्मा कर्मणाम क्षयों पेस्तु से कर्म क्षय हो जाए कर्म क्षय नहीं होगा क्यों अनुकूल तर्क नहीं तो अप्रयोजक हेतु ये कहते उत्तर देते सिद्धांत दे। न ना। कर्म नाम प्रवृत्ता अप्रवृत्ता फलवत्व विशेष उपपत्ति कर्मत्व हेतु से, कर्म तो हे से सिद्ध नहीं होगा कर्म में विशेष है कुछ कर्म थे प्रभुत्व फलवत्व कुछ कर्म अप्रभुत्व फलवत्व जिन कर्म का फल प्रभुत्व हो गया आरम्भ हो गया प्रारूद कहते प्रभुत् फलवत्वम और संचित कर्म अनाधिकार से बहुत ही जिनका फल अभी देना आरंभ नहीं हुआ अप्रभत फलवत्व ऐसे कर्म में विशेष विशेष है ये प्रवृत्ता है दीर्घ चाहे प्रवृत्ता प्रवृत्ता फलवत्व पते प्रवृत्ता प्रवृत्ता दीर्घ चाहिए संग्रहवाक्यमेव प्रपंचनाद नैर्थम स्फुटती ये संग्रहवाक्य संक्षेप वाक्य है प्रपंच प्रपंचकर्त नादौ नादो ये आदो हे नादूत नादू आदो का नादू नूट की सूत शो ना या नुट स्फुटे न सिद्धांत ने कहा न कर्मण प्रवृत्ता प्रवृत्ता नर्थ का स्पष्टीकरण यदु अप्रभतफ कर्मण ध्रुवफल्वा शरीरे पातिते पतिते शरीर आरधव अप्रभुतकर्म फल उपभोगा तुमने पूर्व पैसे ने जो कहा अप्रभतफला जिन कर्म का फल आरंभ नहीं हुआ संचित कर्म ध्रुवफलव अवश्य ही फल देना है ब्रह्मविद शरीर पति ज्ञान होने के बाद प्रार्थ कर्म समाप्त होने पर शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी जाने हो जाने के बाद, शरीर शर्र प्राप्त करेगा क्योंकि संचित कर्म बहुत है उसको भोगने के लिए अप्रवृत्त कर्म फल उपभोग कर्म जीते संचित कर्म के फल भोगने के लिए और एक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा ये जो तुमने कहा पूर्व पूर्वचने तद असत्य है, असत्य ठीक नहीं है क्यों नहीं तत्र हेतु महा उसका हेतु देता है, है। सिद्धांति विदुष तावदेव चिरम श्रुत प्राम विद्वान के लिए कहा तस् तावदेव चिरम अथ संपत्ति इतने ही विलम्ब है कर्म प्रार्थ कर्म समाप्त होने तक प्रार्थ कर्म समाप्त होने पर देह हो जाता है तो सद को प्राप्त करता है श्रुति प्रमाण श्रुति कहती है इसलिए दूसरे देह बनेगा ये ठीक नहीं है टीका में दिया प्रामाण्य देहांतर आरम्भ है तद विरोध प्रसंगा श्रुति प्रमाण है यदि और एक देह प्राप्त हो संचित कर्म भोगने के लिए तो श्रुति का विरोध होता है श्रुति स्पष्ट कहती है कर्म प्रार्थ कर्म समाप्त होते ही सदब्रह्म को प्राप्त करता है ज्ञानी उसका विरोध हो जाएगा श्रुत्यंतर आसते इसके ऊपर फिर पूर्वपि शंका करता है अन्य अनश्रुति को आशय करके श्रुतंतर केस विग्रह होगा अनत अन्य अन्या श्रुति श्रुत्यंतर अन्या श्रुति अन्य अन्श्रुति को आशय करके शंका करता है पूर्व न पुण्यों पुण्यन कर्मण होती इत्यादिश्रुतिर भी प्राण्य पापेन पा, पाप पुण्य कर्म से पुण्य फल प्राप्त होता है स्वर्ग आदि और पाप से पाप कर्म पाप लोग प्राप्त होता है नरक आदि ये श्रुति तो प्रमाण है टीका में तथा से अनाध कर्म वसाद विद्युषी देहांतरम आरब्धव्यम ये है क्या अभिप्राय क्या है पूर्वी का पुण्यकर्म क्या तो पुण्य लोग प्राप्त करेगा पाप कर्म क्या तो पाप लोग को नरकादि को प्राप्त करेगा तो ज्ञान होने मात्र से कैसे मुक्त मुक्त हो जाइए? कर्म तो बहुत ही फल भोगना पड़ेगा ठीका में तथा चनारूत कर्मावशाद विदुषोपी देहांतर आरधव्यम तो संचित कर्म से ज्ञान होने के बाद ही देह बनेगा तत्प्रामाण्यम अंगी करोति जो पुण्यो भी पुण्यन कर्मणवती श्रुति प्रमाण ने कहा सिद्धांत ने कहता ठीक ही श्रुति प्रमाणते तत्माण्यम श्रुते प्रामाण्यम अंगीक स्वीकृति कह अंगी स्वी सिद्धांति सत्यम एवं ठीक ही तुमने जो कहा ठीक ही ठीक है तह विदुषे भी भी देहांत अनार्धकर्मावशाद आरब्धव्य तो सत्यम सत्यमें इसका मतलब विद्वान ज्ञानी का भी देहांतरम अन्य देह आरंभ होगा अनार्धकर्मावशाद प्रारब्ध से भिन्न संचित कर्म के कारण भोगने के लिए ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया देहपात हो गया फिर अवसर्ध ब सिद्धांतिका नेत्या तथापि तो तथापि तो प्रवृत्त फलाना अप्रवृत फलानाम से कर्म नाम विशेष अति कर्म में विशेष है कुछ कर्म प्रवृत्त फलानी कर्माणी कुछ अप्रवृत फलानी कर्माणी जिनके कर्म फल अध्ययन आरंभ हो गया उनका नास नहीं होता ज्ञान से जिस प्रकार जो धनु से सर को छोड़ दिया उसकी निवृत्ति नहीं होती इच्छा नहीं करने पर ही वो लक्ष्य भेद करता है जिसको धनु से छोड़ा नहीं उसको रुक देते इसी प्रकार जो कर्म फल देना आरम्भ कर दिया प्रार्थ कर्म प्रभु फल हो गए कर्म ये प्रभुत्व फलाना और अप्रभुत्व फलाना कर्म नाम दोनों में विशेष ऐसे कर्म है जिनका फल आरंभ नहीं हुआ तो ऐसे जो कर्म है संचित कर्म उनका नाश हो जाएगा प्रारंभ कर्म का नाश नहीं होने पर भी तथापि तो समय में आकांक्षा द्वारा विशेष देती आकांक्षे के स्पष्ट करते तत्म कथम प्रश्न करते कथम क्या विशेष है यानी प्रभुफला कर्मा ये विद्वशरी आरब्धम तेजा उपभोग नैब जब प्रवृत्त फल है प्रारूद कर्म है यही विद्व शरीर विद्वान ज्ञानी का शरीर का कारण पुण्य पाप कर्म होता है ज्ञानी को जो शरीर मिला वो शरीर पुण्यपाप कर्म से हुआ क्या पुण्य से पाप से दोनों से तभी ज्ञानी के शरीर से सुख दुख होता है यही विद्व शरीर मरबम यही कई कर्म भी जिन कर्म से ज्ञानी का सर आरम्भ हुआ तेसाउ उपभोग क्षय उसको प्रार्थ कहते उनका भोग कैसे होगा भोग होगा सुख दुखानुभव साक्षात्कार होगा क्षय कैसे होगा भोगे न भोगे न क्षय उक्तमेव अर्थम दृष्टान्त न स्पष्ट इसको स्पष्ट करते दृष्टान्त देकर के यथा आरब्धवेग सलक्ष आधेर वेग वेगक्षयाद स्थित न तो लक्ष्य वेद समका प्रयोजन नस्ती तदव यहां आरब्धवेग आरब से आरब्धवेगो यस्सु आरब्धवेग ईसु बाण है जिसमें वेग आरंभ हो गया छोड़ दिया धनुष लक्ष्य मुक्त स्वादीर्लक्ष्य मे मुक्त जो इस बाण है लक्ष्य के लिए छोड़ दिया तो लक्ष्य छोड़ते जब चला गया वेग अक्ष आरंभ हो गया जब तक तो वेग है तब तो तक तो जाएगा ना तो लक्ष्य भेद समकाल में वो लक्ष्य भेद हो गया उसी समय ही बाहन में गति का अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं लक्ष्य भेद होने के बाद भी प्रयोजन नाश्ति थी लक्ष्य भेद करने के बाद कर आगे कोई प्रयोजन नहीं तो बांध आगे जाएगा वहीं रुक जाएगा जाएगा, जाएगा। प्रयोजन नहीं होने पर भी कोई लाठी से प्रहार करता है सर पर मार देता है मरने के बाद भी लाठी से पिटेगा तो लाठी सर ही में लगेगा मर जाने पर उसका असर रहेगा प्रयोजन नहीं होने पर भी पिटते हैं कोई कोई तो पहले तो डर कर रहेंगे <laughs> जब मर जाएगा उसके बाद आकर पिटेंगे <laughs> जहाँ कोई प्रयोजन नहीं है निश्चित हो गया मर गया तो जोर से पिटेंगे तो प्रयोजन नहीं होने पर भी आगे गति होती है प्रयोजन नास्ती स्थिति हो जाएगी सा नहीं तद इस, इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद आगे कोई प्रयोजन नहीं इसलिए समाप्त हो जाएगी सा नहीं जो कर्म फल देने के लिए आरम्भ कर दिया वो तो अपने लक्ष्य भेद करेगा लक्ष्य तक तो कर पहुँच लक्ष्य के बाद गति जब तक है जब तक कर्म है तब तक चलता रहेगा शरीर ठीक है लक्ष्य से भेदो भेदनम लक्ष्य का भेदन करे तत् समकाल में वो ईश्वे रे ऊर्ध्व गति प्रयोजन नास्ते नास्तिति रे उसके ईश्वाधे उर्ध्वम ईश्वादे बाद में लक्ष्य का भेदन हो गया उसके बाद लक्ष्य का भेदन करके फिर बहना आगे चल जाता है कोई प्र गति का प्रयोजन नहीं स्थिति हो जाएगी ऐसा नहीं लक्ष्य मुक्तस्य मुक्त तस् आरब्धवेग से अतिबंधे तदा वेगक्षा देव स्थित लक्ष्य के उद्देश्य कर मुक्त बाण से आरब्धवेग से वेग आरंभ हो गया विश्व कोई प्रतिबंध नहीं तो तदा आसादित जो बाण है वेग समाप्त तो होने पर स्थिति होती है तद्वद विद्यार्थ देह विद्या विद्यालाभानंतरम विद्यार्थी देह देह ज्ञान के लिए प्राप्त तो हुआ देह विद्या विद्यालाभानंतरम न चाहिए विद्यालाभा अनंतरम विद्यालाभ के बाद फलम नास्तित न कर्माण निवर्तन्ते आगे कोई फल नहीं ज्ञान हो गया और क्या है सब कुछ प्राप्त कर लिया कोई फल नहीं फल नहीं इसलिए कर्म नष्ट हो जाएंगी बात नहीं किंतु भोग क्षयाद भोग भोगे न भोग से कर्म क्षय होने से ही तब तक शरीर रह गया तब्धवृत्ति तो आप क्योंकि कर्म तो लब्धवृत्ति लब्धावृत्ति फल देना आरंभ कर दिया प्रवृतफले अप्रभतफला कर्मण विशेषमा प्रवृतफले के प्रवृतफले कर्म कर्मभ्य प्रारूदकर्म फलम फल यहाँ कर्मण ते कर्मा प्रवृतफला कर्मा प्रारुदकर्म कर्म उनसे भिन्न कर्म अभूतफला कर्मण अपभूतफल कौनी संचित विशेष अन्यानितु कृतानिवा अप्रभतफलापत्तिविता अति जन्मकृता अप्रवृत्फला ज्ञान दहतेचि अन्यानी तो अप्रवृत्तफला अन् चिंतन अप्रवृत्त अवृत्ति नहीं अप्रवृत्त अप्रवृत्म फलम ये सचित कर्म प्रायः ज्ञानोत्पत्ति ज्ञानोत्पत्ति के पहले उसके बाद भी सरस्यकर्म वा कृता है क्रीय जो किया जाता है अतित जन्म अनेक जन्मांतर कृत संचित कर्म हो जितने अप्रवृत्त फलानी कर्म है ज्ञान दयी अंत ज्ञान से नष्ट हो जाता है प्रायश्चित नहीं वो जैसे प्रायश्चित से कर्म नष्ट होता है इस प्रकार ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाता है हो जाते हैं न अप्रवृत्त अप्रभुत फला फड़ाना, फलान कर्म नाम अप्रसिद्ध जो संचित कर्म का क्षय कैसे होगा कहीं प्रसिद्ध नहीं इतना प्रसिद्ध है तथाविदेव तो पाप से प्राय प्रक्ष जो फल कर्म ऐसा जो संचित कर्म पाप पापकर्म प्राश्चित से नष्ट होते हैं प्राश्चित न पक्षगम मानते हैं इत्या प्राश्चि तन भाष्य में ज्ञान नह्यंते प्राचित नव जैसे प्राश्चि से कर्म नष्ट होते हैं ऐसे ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं ज्ञा सर्वकर्मा संसाकृत तथा यदि स्मृत गीता मै ष्य चाहकर्माण युद्धे तस्या बराबरी यहां ओम आ